संसार का निरूपण द्वितीय सार धर्म है जो नित्य ही प्राप्ति के लिए होता है जो निवर्तक नाम है वहां पर असार प्रवर्तक है धर्म का धीरे-धीरे संचय करना चाहिए जिस प्रकार से वाल्मीक मिट्टी का संचय किया करना है जिस प्रकार से इस धर्म का संचय परलोक से सहायता के लिए और पूर्व में किए गए पापों की मुक्ति के लिए होता है संसार के समस्त कर्मों में एक धर्म ही परम श्रेय होता है और दूसरे तीनों अर्थात अर्थ काम और मोक्ष धर्म से ही उत्पन्न हुआ करते हैं तात्पर्य यही है कि धर्म ही सबसे अधिक एवं प्रमुख होता है प्राणों का तात्पर्य परित्याग करना उचित नहीं है ऐसा करना लोक और वेद में बुरा होता है। धर्म से ही लोक को धारण किया जाता है और धर्म से जगत को धारण किया जाता है। धर्म के द्वारा ही सब सृष्टि पहले सुरत्त को प्राप्त हुए थे। चार चरणों वाला भगवत धर्म निरंतर इस जगत का पालन किया करता है। वही पुरुष मूल है जो धर्म इस नाम से कहा जाता है। इस लोक में सभी कुछ छरित हो जाया करता है। किंतु धर्म कभी भी चुत नहीं हुआ करता, जो पुरुष धर्म से कभी बिचलित नहीं होता, वही अक्षर यह कहा जाता है, यही यह हमने आपको सार बतला दिया है, और यह संपूर्ण जगत सार से रहित है, जिस प्रकार से भगवान संभू ने अपने अंतर में ज्ञान से देखा था, जगतों के पति भगवान् विष्णु ने यह दिखलाया थ ध्यान के द्वारा मन से आत्मा को ग्रहण किया था जो सार तत्व परम निष्पल है और मूर्ति से हीन है वही है मूर्तिमान धर्म है यह अन्य सार है सार है और इसके अतिरिक्त अन्य सब सारहीन है इस प्रकार से इसका ज्ञान प्राप्त करके महाबुद्धिमान नित्य ही गमन किया करते हैं ऋषियों ने कहा जो भगवान शंभू के द्वारा पूर्व में चार प्रकार के भूत ग्राम सृष्टि किए थे अर्थात जो चार तरह के भूत ग्रामों का पूर्व में सृजन किया था वे किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए उत्पन्न हुए थे और किस तरह से उनको अनेक रूपता हुई थी उनका आधा शरीर तो वराह का है और आधा दन्ताबल है कुछ-कुछ गणों के अवयव तो सिंह व्याघ्र के शरीर और महान पोज़ वाले थे, किन भागों वाले थे, यह सब हम लोग सर्वन करने की इच्छा रखते हैं। हे दुष्यंसरेश्वर, हमारी ऐसी ही इच्छा है। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, हे मुनियों, अब लोग सर्वन कीजिए कि जिस रीति से भगवान संभु के गण हुए थे और आप जिसके लिए वे स्पुतपन हुए थे और जिस कारण से वे एक रूप और यह धर्म अर्थ और काम की प्रदान करने वाला है, यह परम तेज है और निरंतर परम तप है। इस महान आख्यान का स्रवण करके पुरुष इस लोक में और परलोक में दुख नहीं प्राप्त किया करता। यह आख्यान यश देने वाला है, धर्म से युक्त है, आयु की वृद्धि करने वाला है और परम तुष्टी तथा पुष्टी का प्रदान करने � बराह के सरूप को कल्पित किया था, वह आपने पूर्ण कर दिया है कि आपने इस पृथ्वी को यथावत स्थापित कर दिया है आपके ही प्रसाद से सब सागरों का संस्थान और नदियों का तथा छिती का संस्थान हुआ था और ब्रह्मा के द्वारा की हुई सृष्टि भी उत्पन्न हुई थी आप सबसे परपूर्ण हैं यज्ञ हैं तथा तेज से परप तथा आप पर से पर हैं हे जगतपते, विकीन हुई पृथ्वी आपको बहन करने में समर्थ नहीं है। पहले आपके द्वारा स्थापित सैलों के संघातों से यंत्रित यह पृथ्वी है। उस कारण से हे जगतों के स्वामी इस बराह के शरीर को त्याग दीजिए। यह जगत से परपूर्ण, जगत के रुक वाले और जगत के कारणों का भी कारण हैं हे है आपके बराह के शरीर को धारण करने में अन्य कौन समर्थ हो सकता है विशेष रूप से आपके द्वारा ही यह सकाम पृथ्वी जल में घर्षित हुई है यह स्त्री के रूप वाली ने आपके तेजों से दारुण गर्भ को धारण किया था हे जगतपते रजस्वला इसमें समर्थ होती हुई जिसने गर्व को धारण किया था उससे जो समय होने वाला है यह भी का आदान करेगा यह असरों के भाव को प्राप्त करते ही देवों और गंधर्वों की हिंसा करने वाला होगा यह लोकेश ने मुझसे दक्ष की सन्यदि में कहा था मालिन के साथ रति से समुद्दपन यह आपका अनिष्ट करने वाला दुष्ट है लोकेश है। इस बराह के कामुक स्वरूप का आपत्या कर दी आप ही लोकों के भावन करने वाले हैं और सृष्टि स्थिति � हे महाबलवान आप लोगों के हित के संपादन करने के लिए इस शरीर को त्याग करके पुनः समय के सम्प्राप्त होने पर अन्य काम को पौत्र करेंगे। मारकंडे महर्षि ने कहा महान आत्मा वाले भगवाने सनकर के इस वचन का सर्वन करके बरहा की मूर्ति को धारण करने वाले भगवान ने महादेव जी से कहा श्री भगवान ने कहा हे परमेश्वर मैं पूर्णतया पालन करूंगा और इस यज्ञ बराह के शरीर को मैं त्याग कर दूंगा उसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है भगवान भगवान समय के प्राप्त हो जाने पर फिर अन्य उत्तम बराह के रूप को धारण करूंगा जो अत्यंत दुराधर है और लोकों के पावन करने के लिए है इतना कह महान कार्य करने वाले इस जगत के श्रजन करने वाले हैं, जो जगत के धाता हैं और जगत के स्वामी हैं, उन देव के अंतर्धान हो जाने पर देवों के देव महेश्वर प्रभु देव गणों के तथा अपने गणों के साथ ही अपने स्थान को गमन कर गए थे। भगवान बराबी लोका लोक नामक पर्वत पर स्वयं चले गए थे और वहाँ पर वे अपनी पत्नी बराही के सा� जो कि परम सुंदर स्वरूप बाली पृथ्वी, वह उस उत्तम पर्वत में बहुत लंबे समय तक रमण करते हुए वालों की स्पौत्री और परम अधिक कामुक तोष को प्राप्त नहीं हुए थे, अर्थात रमण करने पर भी उनको संतोष नहीं हुआ था। स्पौत्री के स्वरूप बाली पृथ्वी के साथ रमण किए जाने वाले तीन पुत्र उत्पन्न हुए थे, ह वे सुव्रत कनक और घुर वाले थे जो कि सभी महान बल से समन्वित थे वे से सोही सुवर्ण के मेरु पर्वत के पृष्ठ पर वह प्रस्तर में गहरों में और सरोवरों में परस्पर में सहसक्त हुए रमण करते थे हे दजो वह बरा उन पुत्रों से परिवृत्त अपनी भार्या के साथ रमण करने वाले थे और उस समय में उन्होंने किसी समय में महान बलवान वह करदमों के अंतर शिष्यों के साथ सनलिस्ट होकर भार्या के साथ करदम कीड़ा किया करता है कीच के लेप से संयुक्त मधुपिंगल बराह शोवित हुए थे जिस प्रकार से संध्या का मैग जल का चरण किया जाता है उसी भात वह भी जल का चरण करने वाले थे वह पुत्रों के साहित और पृथ्वी भार्या के साथ सुव्रत ने और घुर तथा कनक ने स्वर्ण के वा प्रपोत्र पातों से विदारित कर दिया था मेरु के पृष्ठ भाग पर सुरों के द्वारा जो भी स्वर्ण द्वारा रचित हुए थे उसके पुत्रों ने यत्न पूर्वक उनको भग्न कर दिया था मानस आदि तो देवों के सरोवर थे उस समय में उसके पुत्रों ने अर्थात शिशुमो के पौत्र धात्रों वनिता के सरूप वाली पृथ्वी ने पौत्रन से रमण किया था और स्थावर रूप से सुदर्शन सुख को प्राप्त किया करती हैं। सुब्रत आद के द्वारा सभी और सागरों का अवगाहन करके पत्राउद्धों के द्वारा बिकीन रत्न वाले सभी आकूल कृत हो गए थे। उस समय में इधर उधर कीड़ा करने वाले पौत्री शिष्यों के द्वारा वहाँ प जगत के भरण करने वाले वराह ने स्वयं ही जगत की कीड़ा को जानते हुए ही सूतों के स्नेह से उनका निवारण नहीं किया था। सुब्रत कनक और घोर दिव्य लोक में आगमन करते हैं। उस अवसर पर देवों का समुदाय परम भीत होकर दसों दिशाओं में भाग जाया करते हैं। इस प्रकार से अपनी पुत्रों के तथा भार्या के साथ ज किसी भी समय में कोई तुष्टि के प्राप्त करने वाले नहीं हुए थे अर्थात उनको संतोष नहीं हुआ था नित्य नित्य ही उनकी काम वासना बढ़ती ही जाती हैं, और ऐसा प्रदीष्ट हो गए थे कि वह अपने शरीर का त्याग करने की इच्छा नहीं किया करते थे